आनंद की खोज जीवन का चरम उद्देश्य एक सुसंतुलित जीवन के लिए उसका उद्देश्य निर्धारित करना आवश्यक है अधिकांश मानव विद्या अध्ययन विवाह परिवार निर्वाह एवं सामान्य सांसारिक सुखभोग में ही अपना जीवन यापन कर देते हैं इंद्र जन सुख भोग की आसक्ति में वे पड़े रहते हैं उनके जीवन का कोई चरम लक्ष्य नहीं होता लेकिन चिंतनशील संवेदनशील उच्च कोटि के मानव ऐसे जीवन से संतुष्ट नहीं होते सर्वहरा मृत्यु ही अनिवार्य गति है यह कटु सत्य उन्हें चयन नहीं लेने देता और वे जीवन का कोई उदात्त अर्थ खोजने के लिए व्यग्र होते हैं महावीर बुद्ध ईसा मसीह जैसे मानव जाति के आचार्य इसी कोटि के पुरुष हैं इन सभी ने मानव जाति के समक्ष स्पष्ट भाषा में जीवन का चरम लक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें वर्तमान युग में यह कार्य श्री कृष्ण एवं स्वामी विवेकानंद ने किया है श्री राम कृष्ण के अनुसार ईश्वर दर्शन ही जीवन का चरम उद्देश्य है जिस प्रकार हम एक दूसरे को देखते हैं तथा उनके साथ वार्तालाप करते हैं उसी तरह भगवान को भी देखा तथा उनके साथ वार्तालाप किया जा सकता है और यह करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है अंतः प्रकृति तथा बाह्य प्रकृति का नियमन कर इस ब्रह्मत्व को व्यक्त करना ही जीवन का लक्ष्य है मां शारदा श्री रामकृष्ण द्वारा निर्धारित लक्ष्य को स्वीकार करते हुए भी निर्वासना होने पर अधिक बल देती हैं उनके अनुसार निर्वासना होना जीवन का लक्ष्य है यह कहना गलत नहीं होगा पुरातन आचार्यों में से भगवान बुद्ध तथा योगाचार्य पतंजलि के उपदेशों का भी इस संदर्भ में स्मरण किया जा सकता है बुद्ध के अनुसार दुख निवृत्ति एवं निर्वाण प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है पतंजलि कहते हैं कि चित्तवृत्ति के निरोध से पुरुष चैतन्य आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है अतः चित्तवृत्ति निरोध ही जीवन का उद्देश्य है उपरयुक्त महापुरुषों द्वारा कथित जीवनोद्देश्यों में आपातः विरोधाभास प्रतीत होता है एक ईश्वर को महत्व देता है तो दूसरी दुख निवृत्ति को तीसरे के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति प्यक। का स्वरूपानुसंधान महत्वपूर्ण है तो चौथा चित्त वृत्ति निरोध का प्रतिपादन करता है क्या ये विभिन्न कथन सचमुच विरोधी हैं या उनमें कोई सामंजस्य है इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक एवं बौद्धिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि व्यवहारिक एवं साधना की दृष्टि से भी गुरुत्वपूर्ण है वस्तुतः उपर्युक्त कथनों में कोई विरोधाभास नहीं है एक ही बात को विभिन्न दृष्टिकोणों से एवं भिन्न संदर्भों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त किया गया है ज्ञाता गेय तथा ज्ञान के साधन मन पर हमारा समस्त ज्ञान निर्भर करता है श्री रामकृष्ण गेय विषय के उल्लक्ष्य कर जीवनोद्देश्य निर्धारित करते हुए कहते हैं ईश्वर दर्शन जीवन का उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद का कथन ज्ञाता व्यक्ति के अर्थात मानव से संबद्ध है यह मानव स्वरूपता ब्रह्म है यही अभिव्यक्त करना जीवन का उद्देश्य है पतंजलि एवं माँ शारदा के कथनों का इंगित है ज्ञान के माध्यम मन की ओर इस मन को चित्तवृत्तियों से शून्य करना वासना रहित बनना शुद्ध करना ही जीवन का उद्देश्य है भगवान बुद्ध आत्मा अथवा ईश्वर के स्वरूप के विवाद में न पढ़कर स्पष्ट एवं सरल भाषा में दुख रूप सर्वविदित समस्या का समाधान है समाधान ही जीवन का चरम लक्ष्य बताते हैं उनका दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से व्यावहारिक है व्यक्ति विशेष अपनी अभिरुचि के अनुसार इनमें से किसी भी एक लक्ष्य को अपने लिए चुन सकता है लेकिन क्या चित्तवृत्ति निरोध करने पर मैं अपने ब्रह्मस्वरूप को अभिव्यक्त कर सकूँगा आत्म आत्मस्वरूपाभिव्यक्ति एवं ईश्वर दर्शन में क्या संबंध है दुख निवृत्ति रूप निर्वाण का ईश्वर दर्शन से क्या लेना देना यदि ये विभिन्न अभ्यक्त व्यक्त एक ही बात कहने के विभिन्न प्रकार ही हों तो इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए वस्तुतः बात ऐसी ही है चित्तवृत्ति का निरोध किए बिना अथवा निर्वासना हुए बिना कोई भी ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता इसके बिना दुख निवृत्ति भी संभव नहीं है अपने ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना तथा निर्वाण वस्तुता एक ही है अपने वास्तविक स्वरूप को जाने बिना कोई ईश्वर दर्शन नहीं कर सकता और ईश्वर दर्शन होने पर स्वरूपानुभूति एवं दुख निवृत्ति अपने आप ही हो जाती है तात्पर्य यह कि वे विभिन्न अवस्थाएं परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं ये विरोधी नहीं बल्कि परिपूरक हैं इस सत्य का उद्घाटन तो साधक चरम लक्ष्य प्राप्त करने पर ही कर सकता है लेकिन उस उच्चावस्था तक पहुंचने के पूर्व भी वह अपने साधा सा जीवन में ही इसकी पुष्टि आंशिक मात्रा में कर सकता है एक विचार प्रवण साधक अंतर्निहित ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति को जीवन का लक्ष्य मानकर ज्ञान योग के आत्म विवेक आत्म विवेक अथवा आत्म आत्मविशेषण के पथ से अग्रसर होगा प्रारंभ में उसका देहात्मबोध प्रबल होगा अर्थात वह स्वयं को देह पिंड समझेगा इस अवस्था में उसका मन भी चंचल होगा तथा दृश्य जगत भी उसे सत्य प्रतीत होगा साधना के पल्स रूप जब उसमें यह बोध थोड़ी मात्रा में जागेगा वह केवल हाड़ मांस का पुतला ही नहीं है बल्कि उससे पृथक उसके एक चैतन्य सत्ता भी है तो उसका मन भी पहले की तुलना में अधिक शांत हो जाएगा यही नहीं उसे ऐसा भान भी होने लगेगा कि बहिर्जगत इतना सत्य नहीं है जितना वह सोचता था तथा उसके पीछे एक चैतन्य सत्या भी विद्यमान है और अग्रसर होने पर उसे आत्मा का देह मन से पृथक बोध होने लगेगा तथा जगत स्वप्नवत दिखाई देगा विवेक द्वारा आत्मा के चैतन्य स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर उसे जगत भी ब्रह्म रूप दिखाई देगा तथा उसका मन पूर्ण रूप से शांत हो जाएगा संभवतः दूसरा राजयोगी साधक धारणा ध्यान की सहायता से चित्त को एकाग्र करता हुआ लक्ष्य की ओर अग्रसर हो वह पाएगा कि ज्यो ज्यो वह अपने मन को शांत करने में चित्त की निवृत्तियों का चित्तवृत्ति ब्रित, की वृत्तियों का निरोध करने में सफल हो रहा है त्यों त्यों जगत भी अधिकाधिक स्वप्न व मिथ्या प्रतीत होने लगा है और वह स्वयं आत्मा है यह भान भी उसे हो रहा है भगवान से प्रेम करने वाला उनके नाम व गुण का गान करने वाला भक्ति योगी साधक पाएगा कि जिस मात्रा में वह भगवान की ओर बढ़ रहा है उसी मात्रा में उसका मन भी शांत हो रहा है तथा तो उसका देहाभ्यास भी कम हो रहा है और उपर्युक्त तीनों प्रकार के साधक यह अनुभव करेंगे कि प्रगति के साथ साथ उसकी दुख निवृत्ति भी हो रही है साधक जीवन में अनुभूतियों का यह पारस्परिक संबंध कोई भी साधक कुछ ही वर्षों की साधना के द्वारा स्वयं अनुभव कर सकता है चरम लक्ष्य के एकत्व तथा अनुभूतियों के पारस्परिक संबंध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यावहारिक निष्कर्ष निकलता है यदि भक्तियोग से भी मेरी चित्तवृत्तियों का निरोध होगा तो मैं धारणा ध्यान के साथ ही साथ भगवत भक्ति भी क्यों न करूँ अथवा यदि मैंने भगवद्भक्ति को अपनी साधना में प्राथमिकता दी है तो भी विचार करने की अपनी क्षमता का उपयोग कर आत्म आत्मस्वरूप का निवेषण क्यों न करूं? वह भी मेरी भक्ति को पुष्ट ही करेगा इसी तरह ज्ञान योगी साधक आत्म अनात्म का विचार करते हुए यदि चित्त वृत्ति निरोध की भी साधना करे एवं भगवान के प्रति प्रेम भी करे तो वह द्रुत तरगति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा यह ठीक है कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग कर्म एवं भक्ति इनमें से किसी भी एक का अवलंबन लिया जा सकता है लेकिन इन चारों का समन्वय श्रेष्ठ है क्योंकि इससे हमारी बौद्धिक भावनात्मक क्रियात्मक सभी क्षमताओं का उपयोग होता है